यु धर्म काम धुवा धारयतेर्जुन प्रसंगी धृति साजसी यु धर्मका धर्मच कामच अर्थ धर्मका धृतिया यया धारयते मनसी निकर्तव्यूपते हे अर्जुन प्रसंग यारण प्रसंग तेन तेन प्रसंग फलाकांक्षी यहाँ तर धृति राजसी।